आत्मन स्वत्व आत्मा स्वप्रकाश है सवे वेद्यम नयास्त वेत्ता ये श्वेता उपनिषद में हे सवेद्यम वेत्ती वेद्य ज्ञ पदार्थों को परमात्मा जानता है तस्य नास्ती उसको जानने वाला कोई नहीं है वो जानता है सब वेद्य को ये श्रुति है अन्यदेव तद विदिता अवीति तो दधि आत्मा तत्व तो क्या है विदित से अन्य अविदित्य से, से भी ऊपर तो है अविदित्य से भी अन्य जितने विदित होते होते हैं वो आत्मा नहीं है जितने ज्ञात तो है वो आत्मा नहीं है उसे भिन्न है ज्ञान का विषय जितना होगा ज्ञान ही चिद रूप चित्त का विषय होगा जड़ गेय पदार्थ सब जड़ है जितने गेय पदार्थ सब जड़ है आत्मा से भिन्न अनात्मा है सूचिका अन्य देव तद विदितात्मा विदित है ज्ञात जितने विदित है सबसे भिन्न है आत्मा विदित ज्ञात दृष्ट श्रुत जो दर्शन होता है कोई कोई ध्यान में बैठ करके कुछ रूप दर्शन करते है कोई शब्द सुन लिया कोई रूप देख लिया कहा कि हाँ आत्मा साक्षात्कार हो गया बड़ा आलोक देखा वो सब जो दिखता है सुनने में आता है कोई आत्मा नहीं है जितने ज्ञाते है सब अनात्मा ही है कोई भी दृष्ट दिख जाए इतने मात्र से आत्म साक्षात नहीं समझना बहुत बड़े बड़े साधक लोग भी सम्मान करके बैठ जाते हैं हो गया साक्षात करते हैं नीलिंद कोई लाल कोई कुछ कोई विदित जितने भिन्न है, है। श्रुति कहती स्पष्ट अन्य देव तद विदिता विदित से भिन्न है तो क्या होगा नदित अविदित विदित से नहीं तो अविदित होगा कहते अविदिता अधि तो अविदित से भिन्न है अविदित कहते अपन से भिन्न विदित अथवा अविदित होता है अविदित होता अज्ञान से आवृत तो अज्ञान से जो आवृत होगा अविदित होगा आपसे भिन्न आपके द्वारा विदित हो अथवा अथवादित हो विदित से भिन्न और अविदित से भिन्न कौन रहेगा आपने स्वरूप ही रहेगा अपने से भिन्न ही विदित अथवा आविदित होता है ज्ञान के द्वारा विषयकृत होगा विदित अज्ञान से आच्छादित हो अविदित दोनों अपने से भिन्न है आत्मतत्व तो विद्युत भी, भी नहीं अविदित भी नहीं जितने पदार्थ है कुछ आपके द्वारा विद्य है कुछ अविदित है बहुत पदार्थ विद्युत है आत्मतःदित हैदित है, है दोनों से भिन्न है सब विद्यता को एक तरफ रखो अविदित को एक तरफ रखो जितने विद्युत ज्ञान पदार्थ सब है और जितना अज्ञात पदार्थ है उससे भिन्न क्या बचेगा और अपना स्वरूप ही बचेगा वही आत्मा तत्व तो है अन्य देवता अथवा तद वो आत्मा को जानने वाला कौन विदिता तो जानेगा अविदित तो जानेगा कोई नहीं कोई नहीं जान सकते क्योंकि विदिता तो अविदित तो आत्मा से भिन्न आत्मा से भिन्न क्या होगा ना आत्मा ना आत्मा जड़ ही है जड़ आत्मा को प्रकाश करेगा नहीं करेगा अन्य देव तद विदिता अथवादिता अधिक अविदित से भी ऊपर ये केन ऊपर निषेध में है ये वाक्य दय में भी प्रमाणम ये दोनों वाक्य भी प्रमाण है आत्मा स्वृकाश है इसमें मनवान्नते हुए तद वाक्य में अर्थत तो पठती दोनों श्रुति वाक्य एक श्वेता श्वेत रूपनिषेद में आया सवेदेद्यम चाहवेद्ता और दूसरा अन्य तद विदिता दिदिता दधि ये कैन उपनिषद का है दोनों वाक्य को अर्थत पठती अर्थ से पढ़ते हैं अर्थतः तो, कोई बता सकते तो तो हो अर्थत कैसे बनेगा पंचम पंचम हो तो जाए पंचमी से पंचम से नहीं सर्वनामादि कहीं शब्द से होता है सबसे नहीं होता है पंचम्या आद्याधिव्य से रूप संख्यानम लघु कम दिमाते में है क्या भारती के आद्याधिव्य रूप संख्यानम आदित तो आद्यादि रूपसंख्यानम् रूप पुस्तक में कोई को नहीं लिखना आद्यादि रूपसंख्यानम् रूप आदि से तस होता है सार्विभ भी भी में प्रयोग होता है पंचमी अर्थ होगा सप्तमी होगा आदि आदित तो, मध्य मध्य तह तो, सप्तमी अर्थ भी होगा पंचमी अर्थ भी होगा आद्यादिभ्यस्त रूप संख्यानम लघु कौंत में हे देख लेना देखकर के याद करना गलत लेकर के गलत याद नहीं करना आद्यादि आद्यादिभ्यूपसख्या लघुकमद मेह अंत में तक तो अर्थत तो, अर्थ से पढ़ते हैं विदिता विदिता विदिता विदिता तत् तत् सवेत् वेद नस्यास्ती वेदिस्ता पृथकबोधस्वको सा सर्वम। यत यत सर्वम यत यत जितने वेद्य पदार्थ परमात्मा सब को जानता है किसको जानता है वेद्यम तत्न से यद यदे तत्व जानती नान्यस्त वेदिता कितन पद में द्वितीय पद में पांच है न अन्य दो पदे तस्वदे पांच पद हन्य तेदिता नस वेदिता ज्ञान तो अन्य नहीं है आत्मा को जानने वाले कौन है तस्य वेदिता अन्य ना अन्य कोई है नहीं, ये हो गया श्वेता श्वेत रूप नि हो गया सवेद वेद्यम न तस्यास्ति वेदता और दूसरा है विदिताभ्याम तत् पृथक तत्म तत्व विदित और अविदित से भिन्न है पृथक क्या स्वरूप उसका बोध स्वरूप बोध स्वरूप ये बोध ज्ञान ही उसका स्वरूप है अनुभव स्वरूप ही है अनुभव स्वरूप है से भिन्न अविदित से भी भिन्न सवे वेद्यम सत्मा यद यद वेद्यम तर्व वेद्यम व्यक्ति जितने वेद्य पदार्थ है सब वेद्य को जानता है आत्मा तस् आत्मनो वेदिता अन्य वेद्यता का आत्म को जानने वाला अन्य नहीं है तदबोध स्वरूपक ब्रह्म बोध स्वरूपम यस बोध स्वरूप बोध ही स्वरूप है ज्ञान ही उसका स्वरूप है सत्यम ज्ञान अनुति में कहा गया ब्रह्म ज्ञान स्वरूप ही ये विदिता विदिताभ्याम पृथक विदित क्या है विदितम ज्ञानेन विषयी कृतम ज्ञान होता है घटक ज्ञान का विषय क्या है घट ज्ञान के द्वारा विषय हो गया घट ज्ञान विषयी होता है घट घटका ज्ञान जब हो जाएगा घट ज्ञान का विषय घटे, तो घट को कहेंगे विदित ज्ञात तो हुआ विदित अर्थ हो गया ज्ञानी ज्ञान के द्वारा जो विषय हुआ ज्ञात अविदितम तो। और ज्ञान है ना आवृतम तो। जो अज्ञान से आवृत तो ज्ञान होने के पहले अज्ञान है घट ज्ञान होने के लिए पहले घट ज्ञान है घट ज्ञान के पहले घट ज्ञान रहेगा घट का अज्ञान रहेगा अज्ञान से आच्छादित है ज्ञान होने के पहले अज्ञात है जिस वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ वो अज्ञात है वो अज्ञात है तो अज्ञान से आवृत तो अज्ञान विशिष्ट को अज्ञात हो ज्ञात किसको कहेंगे ज्ञान युक्त तो जिसका ज्ञान तो, हुआ उसको कहेंगे ज्ञात तो। और जिसका अज्ञान है उसको कहेंगे अज्ञात अज्ञान है मतलब अज्ञान से ढका गया और ज्ञान हो गया तो ज्ञान का विषय हो गया आत्म तत्व ज्ञात नहीं अज्ञात भी नहीं विदिता अविधित दोनों से भिन्ना है ताभ्याम पृथक लक्षण है से विलक्षण बोध स्वरूप तो अदे वो तो बोध स्वरूप कोई स्वरूप नहीं है।, जितने है अपने से भिन्न है जड़ विदित और अविदित दोनों ही जड़ है और दोनों से भिन्न क्या होगा बोध स्वरूप चित्तरूप ज्ञान रूप ही है, है। ओ। भी ना भी ना आगे शंका करते हैं नोधो न अनुभूय विदित और अविद से अतिरिक्त तो कोई बोध है ज्ञान अनुभव वो तो अनुभव नहीं आता है जितने वस्तु तो विदित है कुछ अविदित इतने तो हमें समझते है और दोनों से भिन्न कोई बोध स्वरूप है आत्मा और दोनों से भिन्न कहाँ दिखता है विदित और अविदित दोनों प्रकार उसे अतिरिक्त बोध तो ना अनुभव में तो नहीं आता है खाली आपको कहते उससे अतिरिक्त ब्रह्म आत्मा है किंतु उसका अनुभव तो नहीं होता है अतिरिक्त क्या है कहाँ दिखता है ना ऐसा शंका करने पर सिद्धांत उत्तर देता है विदित विशेषण वेदन से वोध स्वरूपत्दित घट के ज्ञान होने के पहले घट को आप ज्ञान कहते हो ज्ञान होने के पहले ज्ञान तो कहा जाता है क्या कहते हैं या नहीं, नहीं। बोलना सिर नहीं लाना घटके ज्ञान होने के पहले घटो को विधि तो तो तक आ जाएगा या ज्ञान कहा जाएगा मैं जो पूछता हूँ नहीं कहा जाएगा ज्ञान होने के पहले विद्युत आ जाएगा नहीं ज्ञान होने के बाद उसको ज्ञान तक तो आ जाएगा ज्ञात का क्या अर्थ ज्ञान विशिष्ट तब ज्ञात ज्ञात घट ज्ञान हो गया तो घट को कहत ज्ञान तो। जाकर के घट में विषयता संबंध से रहता है इसे नया के लोग बताते हैं ज्ञान जिसका है उसको ज्ञान तो कहा जाएगा जिसका ज्ञान नहीं उसको ज्ञात तो कहोगे घट के ज्ञान होने पर ही घट को ज्ञान तो कहा जाएगा उसके बिना ज्ञान तो कहा जाएगा जिस पुरुष के पास दंड नहीं उसको दंडी कहते हैं दंड है विशेषण पुरुष हो गया विशेष दंड विशेषण के बिना दंडी होता है नहीं ज्ञान रूप विशेषण के बिना घट ज्ञात तो होगा नहीं घट ज्ञात तो कहने के लिए उसके पहले ज्ञान रूप विशेषण होना चाहिए विशेषण के बिना विशिष्ट होता है नहीं दंडी पुरुष होता है विशिष्ट उसका विशेषण क्या है दंड दंड रूप विशेषण के बिना दंडी है नहीं है ठीक इसी प्रकार ज्ञान रूप विशेषण के बिना ज्ञात घट होगा घट ज्ञात तो तब कहा जाएगा यदि घट ज्ञान है तो ज्ञात तो का विशेषण कौन हुआ ज्ञान हुआ, हुआ। विद्युत का विशेषण कौन होगा वेदन विद्युत का विशेषण वेदन ज्ञान है एक ही चीज है ज्ञात है घट विशेषण क्या है ज्ञान आप घट ज्ञान होने पर आपको लगता है घट में या ज्ञात घट हम जाना ऐसा अनुभव होता है घट ज्ञान हुआ करके आपको निश्चय होता है क्या होता है विदित तो घटक को जानने के लिए ज्ञान का भी ज्ञान को भी जानना चाहिए से ऐसा ज्ञान होने के लिए दंड ज्ञान चाहिए या नहीं, नहीं। दंड ज्ञान के बिना दंडी से ज्ञान होगा विशिष्ट ज्ञान के लिए विशेषण ज्ञान कारण होता है विशेषण ज्ञान के बिना विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा किसी व्यक्ति को कहे कुंडली कुंडल देखा नहीं कहेंगे कुंडली ब्रह्म होगा कुंडली कहने के लिए ज्ञान होने के लिए कुंडली ज्ञान चाहिए छत्री कहने के लिए छत्र ज्ञान चाहिए विशेषण ज्ञान के बिना छत्र ज्ञान होगा छत्र ज्ञान के बिना छत्र ज्ञान होगा ठीक इसी प्रकार वेदन ज्ञान के यदि ज्ञान नहीं तो घट ज्ञात ऐसा ज्ञान होगा घटो ज्ञात ऐसे ज्ञान होने के लिए ज्ञात का विशेषण क्या हुआ ज्ञान विशेषण के ज्ञान के बिना ज्ञात घट का ज्ञान होगा घटो ज्ञान से ज्ञान होगा hmm. देखो कि हो। जो विशेषण है वेदन ज्ञान वही बोध स्वरूप यदि उसका अनुभव नहीं होगा विशेषण का अनुभव नहीं होगा विशेषण का अनुभव नहीं होगा तो विद्युत का अनुभव होगा तद अनुभव अभाव विद्युत स्याप अनुभव अभाव प्रसंगात विद्युत तो तो तो। तो। तो। तो का अनुभव नहीं होगा विद्युत घटक का अनुभव नहीं होगा यदि वेदन का अनुभव नहीं है तो विद्युत घटक का भी अनुभव नहीं होगा तो फिर कैसे कहेंगे घटो में या ज्ञात घट में हम पश्यामी ये कैसे कहोगे ऐसे ज्ञान होने के बाद कहते ना नहीं घटो में या तो ज्ञात घट का प्रकाश होता है ज्ञात घट को जानते हो तो कैसे कहोगे ज्ञात घट का विशिष्ट का ज्ञान होने के लिए विशेषण ज्ञान कारण है विशेषण क्या है यहाँ वेदन ज्ञान उसके ज्ञान के बिना विदित ज्ञान विदित घटक का ज्ञान होगा इसलिए विशेषण ज्ञान होता है जो कहता है घटो में या विदित ऐसा कहने के लिए वेदन का भी ज्ञान चाहिए वेदन ज्ञान के बिना विदित घट ऐसा ज्ञान होगा नहीं होगा विदित से आप अनुभव प्रसंगात बोध अनुभव अवश्य कर्तव्य अनुभव बोध का अनुभव बोध है वेदना, वेदने है ज्ञान उसका अनुभव अवश्य मानना पड़ेगा बोध रूप अनुभव हो बोध स्वयं प्रकाश होने से बोध का अलग अनुभव नहीं होता है बोध अनुभव रूप है, बोध का अनुभव पहले विशेषण ज्ञान चाहिए विशिष्ट ज्ञान के लिए विशेषण ज्ञान चाहिए विशेषण हो गया वेदना, वेदन ज्ञान चाहिए और वेदन ज्ञान अन्य ज्ञान का विषय होकर हो अथवा स्वयं प्रकाश हो वेदन रूप बोध पहले मानना पड़ेगा वो आपको निश्चय नहीं होगा तो घटो विदि इसे ज्ञान नहीं होगा ये समाह उपहास करके सिद्धांत कहता है कहते घटो विदि तो हमको समझ आ गया अरे वेदना समझे नहीं आता है कोई कहेगा छत्रिय मैं ये तो देख लिया है छत्रिय छत्र क्या है मुझे पता नहीं ये होगा छत्र को नहीं जानता कहे भाई छत्रिये कह सकता है घटो विदि कहता और वेदन क्या मैं नहीं जानता हूँ जो वेदना नहीं जानता है वो किसे कहेगा दंड क्या है पता नहीं कहेगा दंडी कैसे दंडी कहेगा दंड ज्ञान के बिना दंडी ज्ञान कैसे होगा तो विदिता कहता है तो वेदन को तुम जानते हो और जान करके कहो तो मुझे वेदना समझ नहीं आता ज्ञान बोध समझ नहीं आता विदिता अविदित से भिन्न बोध है वो हमको समझ नहीं आता है विदिता कहने के लिए तो वेदना कहेगा विशेषण उसके ज्ञान चाहिए वही तो वेदन है बोध स्वरूप विदित अविदित से विदित घट से वेदन भिन्न है घट से भिन्न है नहीं ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं घट से नहीं। नहीं, है भिन्न है, Short भीन भीन है। तो से भिन्न वेदन का ज्ञान हो किस तो है तो है तो नहीं होगा ये सोपहास उपहास के साथ कहते देखो सोपहासम उपहास है न सहित सोपहासम बहुबीर समाज से क्या सोच लगा देखो कितने स्थान लगता है क्या सोच तो लगा तेना सहितुल्य युग सोपहासम आह बोधे यस्य बोधेप्युभव यस्य न जायते नरसमाकृति योधे अथंचन न जायते मंद उद्धवार पुरुष बोधेपि अनुभव न जायते, जायते। बोध में अनुभव नहीं होता है कथचन न जायते घाट मैं तो ये कहता है घट है विदिता है अरे वेदन क्या है मालूम नहीं ऐसा जो कहता है जिस प्रकार कोई कहता दंडी पुरुष को तो मैं जानता हूँ दंड क्या है पता नहीं इसी प्रकार तो जानता हूं ये किंतु छत्र क्या है पता नहीं इसी प्रकार है विधि तो घटो कहते हो बोध को अनुभव नहीं होता है तम कथम शास्त्र बोधे ऐसे व्यक्ति को शास्त्र कैसे बताएगा वो शास्त्र क्या वो व्यक्ति क्या है लोस्टम मिट्टी ढेला है नरसमाकृति के आकार के मिट्टी के ढेला है जो बोध विदिता कहने पर भी बोध को जो नहीं जानता है ये क्या बुद्धि वाले बुद्धि वाले बुद्धि से उज्जड़ है एक मिट्टी से मनुष्य के आकार प्रतिमा बना सकते हैं कहते ये तो जो इसे कहता है बोध में अनुभव नहीं होता है ये तो मिट्टी के ही बना गया है लुष्ट है मिट्टी का ढेला नर समाकृति नर के समान आकृति नर के समान आकृति वाले मिट्टी के ढेले ये पृथ्वी है नहीं सारीर पार्थिव है मिट्टी है नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। मिट्टी का ढेले नर के समाना के मिट्टी का ढेला है इसको कौन शास्त्र इसे शास्त्र कैसे बोधन कराएगा जो दंडी जान करके दंड नहीं जानता है कहता है वही से नर समाकृति मिट्टी के ढेले को शास्त्र कैसे ज्ञान कराएगा उपहास के साथ कहते हैं अर्थात तो यदि विदिता तुम जानते हो तो उसका विशेष में वेदन का भी अनुभव मानना पड़ेगा ठीक है देखो यश्य मंदस्य बोधे मंदबुद्धि वाले घटादिस्फुरण रूपे भी अनुभव साक्षात्कार कथन चन कथम न जायते बोधे घटादिकास्फूरण ज्ञान है घटकास्फुरण ही बोध उसके उसका अनुभव साक्षात्कार जिसका कथन चन का अर्थ है कथमअप किसी भी प्रकार नहीं होता है न जाए तो मतलब न उत्पतें ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है त नरसमाकृति उसका अर्थ नरसमाकार लुष्ट न के मनुष्य के समान आकार वाले लोस्ट मिट्टी के ढोला लोस्ट वो जड़म लोस्ट के जैसे जड़म मनुष्यम शास्त्रम कथम बोधे शास्त्र कैसे उसको ज्ञान कराएगा ये कथम आक्षेप है उसका अर्थ न कथम अभी बोधे थे कथम शब्द आक्षेप होता है प्रश्न भी होता है कथम करणियम कैसे करना है ये प्रश्न है यहाँ तक कथम बोधे कैसे बताएगा अर्थात बता नहीं सकता है ये आक्षेप है अर्थ कथम अभी ऐसे व्यक्ति को शास्त्र भी बता नहीं सकता है इसलिए थोड़े विचार करना पड़ता है विद्य से अन्य अविद्य से अन्य हम समझते हैं, विदित घट है विदित घट कहने के लिए उसका विशेषण वेदन है ज्ञान ज्ञान के बिना घट को विद्युत नहीं कह सकते घट ज्ञान होने पर भी घट को विद्युत कहते जो ज्ञान है सर्वत्र घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान में एक छिद्रप ज्ञान सर्वत्र है घट पट मठ आदि भिन्न भिन्न है जिस प्रकार घटाकाश मठाकाश कर्काकाश घट मठ करक उपाधि को लेकर के भेद कहते आकाश एक ही, ठीक इस प्रकार वही आया है प्रथम प्रकरण में शब्द प्रसाद पृथक जो कहा गया वही सिद्ध कर दिया घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान में घट पट मठा आदि उपाधि को लेकर के ज्ञान का भेद होता है चिद ज्ञान एक सर्वत्र अनुसूचित है वही ज्ञान है सर्व ज्ञान में अनुसूत है इसको समझना पड़ता है विचार करके बिना विचार कहने से उसको शास्त्र कराएगा? भी शास्त्रम बोधन करायेगा बोधो न बुद्धते उत्तरे व्याहता इति सदृषांत तो माह क्या बोधो न बुद्ध्य बोधे ज्ञान हमको समझ में नहीं आता नहीं जाना जाता है यह तो कथन ही व्याहता है परस्पर विरोधी बोधो न बुद्धते ज्ञानम न ज्ञायते घट ज्ञायते घटो ज्ञायते बोधो न बुद्धते बोध क्या है समझे नहीं आता है घट ज्ञान तो हुआ किंतु बोध क्या समझो नहीं आता है हमको घट ज्ञान हो गया किंतु ज्ञान क्या है पता नहीं और घट ज्ञान हो गया कैसे कहोगे ज्ञान क्या यदि पता नहीं तो बोध हो न बुद्धते व्याहता व्याघाता वाला है परस्पर विरुद्धी देखो सद शांत सदृष्टान्तम विग्रह क्या होगा दृष्टानते न सह सदृष्ट देखो कितने बार लगता है क्या शुद्ध तो लगा जिह्वा में लज्जाई केवलं यथा न बुद्धते मया बोधो बोधव्यु बो जिह्वा में अस्थ ना वाक्य गे वा। वा क्या लेंगे इति आगे उक्ति उक्ति उक्ति, हो गया। उक्ति उक्ति उक्ति इति उत्ती न इति उक्ति बात कथन वच धातु से स्त्रिया धातु स्त्रियां करो वच को हो जाएगा ब्रियो को वच हो जाएगा संपर्क हो जाएगा बच्ची छोड़ा वकू हो जाएगा जका को क हो जाएगा कैसे चोक उक्ति बन जाएगा जिहा में अस्थि न बा इत कथन यथा केवलम लज्जाई कोई कहता है मेरा जीवा जीवा हमारी है या नहीं दूसरे पूछता है क्या बोल रहा है मैं जुहा हस्ति नवा देखा मैं जुहा हस्त नवा बोल रहा है ये केवल लज्जा के लिए जो बोल रहा है जुहा को ना कैसे बोल सकता है इसे केवल लज्जा के लिए ये इसी प्रकार मया बोध न बुद्ध ते बोधव्य बोध क्या समझना है तो उसको समझना है क्या कहता है बोधो मया न बुद्ध ते उसको समझना है ऐसे ही ऐसे मतलब लज्जा के लिए घट ज्ञान हो गया और ज्ञान क्या है पता नहीं चलता है बोध बोध तो तो होता है, घटा पटा आदि का हुआ, घट ज्ञान तो हुआ घटमय ज्ञान तो किंतु ज्ञान तो क्या है पता नहीं बोध क्या है पता नहीं बोध को समझने नहीं आता उसको समझना है युक्ति क्या है केवलम लज्जा ये में जिहा अस्थि नाषण यथा लज्जा केवल केवल लज्जा के लिए लज्जा जननाय एवं भवती लज्जा के लिए लज्जा की उत्पत्ति के लिए न बुद्धिमत् ज्ञापन नहीं कि बुद्धिमत्ता का ज्ञापन ज्ञान करना कोई समझेगा ये बुद्धिमान है पूछता है मेरी जीवा है या नहीं तो कोई कहेगा बुद्धिमान ये तो कहेगा बुद्धि ही न कहेगा जीवा या बिना भाषण जुहा के बिना भाषण होगा नहीं होगा तो जुहा में उतरे कथन ही लज्जा के लिए एवं मैया बोध न बुद्ध्य बोध मुझे समझो नहीं आता है इथा परम हम इसके आगे समझना है तादिशी। तादिशी का तो लज्जा है तुरे वो क्योंकि बोध ने बिना तदव्यवहारा सिद्धे ज्ञातवा बुद्धवा शब्दान प्रयुते जो शब्द प्रयोग करता है पहले ज्ञान होता उसके शब्द प्रयोग करता है किसी वस्तु को देखा उसका ज्ञान होने पर घटवस्ती आदि शब्द प्रयोग करेगा शब्द प्रयोग करे के कारण होता है ज्ञान बोध शब्द प्रयोग करने के लिए भी बोध क्या ज्ञान चाहिए जो शब्द प्रयोग करेगे और शब्द के ज्ञान के बिना शब्द प्रयोग नहीं होगा ये समझ कर कहता बोध न बुद्धते मैया बोधभव्यम ये कहता है ज्ञान के बिना उसका शब्द प्रयोग भी नहीं हो सकता है शब्द प्रयोग के लिए उसका कारण है उसका ज्ञान बोध के बिना बोध बिना तद तो व्यवहारा सिद्धे व्यवहार नहीं होगा घटो ज्ञात हो कैसे कहोगे ज्ञान को जदि नहीं जानते घटो ज्ञान आपको ऐसे हाँ मालूम नहीं घटो मया ज्ञात तो कैसे कहेंगे मया घटो तो ज्ञात मैंने घटो को जाना घटो मुझे ज्ञात है मैं घटो को, तो को जानता हूं ऐसे कहने के लिए ज्ञान का ज्ञान का मालूम ज्ञान आपको मालूम होना चाहिए नहीं घट का स्पुरण मुझे हुआ ऐसा कहने के लिए स्पुरण का ज्ञान है वह स्फुर है स्वयं प्रकाश है आत्मा है उसको स्पष्ट जानने के लिए पहले घट ज्ञान पट ज्ञान में ज्ञान है इसे समझना सब ज्ञान में एक चिद रूप है वही बोध रूप है वही अनुभव है वो जितने ज्ञेय पदार्थ उससे भिन्न है क्योंकि विदित अपने से भिन्न होता है अविदित भी अपने से भिन्न होते हैं और विदित अविदित से भिन्न कौन से अपना स्वरूप ही रहा शरीरादि विदित है ज्ञात है शरीर आदि शरीर इंद्र प्राण मन मन बुद्धि पंचकोश ज्ञात है से बिन्न ही स्वरूप पंच कोश को प्रकाश करने वाला जो पंचकोश का साक्षी है चिद्रूप है यो ही है आत्मस्वरूप है एक ही स्वरूप चिद्रूप है वो सर्वत्र अनिश्चित है जैसे आकाश एक होने पर भी घट मठ कर्क गुहा के सर्वत्र एक है केवल उसका नाम अलग कर देते घटाकाश मठाकाश कर्क आकाश गुहा काश वो नाम उपाधि को लेकर के भेद करेंगे उपाधि को छोड़ कर आकाश का भेद सिद्ध होता है नहीं होता ठीक इसी प्रकार घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान लेखन ज्ञान पुस्तक ज्ञान विषय को लेकर के ही ज्ञान का भेद सिद्ध होगा विषय को छोड़ दो सब ज्ञान में एक ही ज्ञान पूर्ण है और घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति अंतकरण का परिणाम है सर्ववृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य है सर्ववृत्ति के द्वारा अभिवक्त चैतन्य कितने एक है सर्ववृत्ति है चैतन्य अभिव्यंजिका चैतन्य के द्वारा अभिव्यक्त चैतन्य जो है वही आत्मा है जो ज्ञान को जानता है वृत्ति को जो प्रकाश करता है वृत्ति का साक्षी घटाकार वृत्ति को आप जानते हो तभी कहते हो घट ज्ञान माया मम जाम अहम घट ज्ञान भान ऐसे कहने के लिए क्या हुआ घट ज्ञान का प्रकाश होता है घट ज्ञान को आप जानते हो कौन प्रकाश करता है साक्षी साक्षी स्वरूप चैतन्य घट को प्रकाश करता है माया लोग कहते घट होने के बाद एक अनुव्यवसाय ज्ञान कहते है घट ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष इसे न्याय में कहते है किन्दु वेदांत में कहते हैं घट ज्ञान होते ही साक्षी चैतन उसको प्रकाश करता है घट गाट ज्ञान घटाकार वृत्ति साक्षी चैतन्य के द्वारा प्रकाशित तो है तब घट ज्ञान होने के बाद कभी संशय नहीं होता है घट ज्ञान हम जातो नवा घट ज्ञान होने का संशय होता है घट ज्ञान न जातो हम विपरीत होता है नहीं होता है संशय विपर नहीं क्योंकि घट ज्ञान होते ही और साक्षी के द्वारा प्रकाशित है किसको सुख होता है अर्थात है संशय होता है होता कभी नहीं कष्ट बहुत दुख अनुभव होता है, नहीं। नहीं। नहीं। है।, होता है? बड़े बड़े डॉक्टर कहें तुमको कोई दुख नहीं <laughs> <laughs> मान लोगे कोई <laughs> दुख तो अनुभव होता है दुख पहले होता है उसके कितने देर बाद अनुभव होता है तुरंत एक साथ ही दुख होते ही अनुभवे नहीं जी अनुभव नहीं पहले दुख था ऐसा नहीं कष्ट हुआ पहले अनुभव नहीं था अभी पता चला ऐसा नहीं जब वो कष्ट होता है तब अनुभव होता है अज्ञात कष्ट में प्रमाणा नहीं है अज्ञान तो सुख दुख में प्रमाणा नहीं जब सुख दुख ज्ञान होता है ठीक है ज्ञान जब होता है साक्षी उसको प्रकाश कर देता है कभी ज्ञान हुआ या नहीं हुआ या थोड़ी देर बाद कही घट ज्ञान हुआ ऐसा नहीं घट ज्ञान होते ही घटो में अज्ञात हो घटो जो कहता है घट ज्ञान हम जातम एक साथ होता है वो जो घट ज्ञान घटाकार वृत्ति को प्रकाश करने वाले साक्षी चैतन्य है वो साक्षी चैतन्य एक है उसका प्रतिबिंब वृत्ति में अलग अलग दिखता है जी का वृत्ति भिन्न भिन्न है किंतु एक है एक चैतन्य सर्वत्र है सबके अंदर बाहर जैसे आकाश एक है सबके अंदर बाहर है आकाश का भी कारण है सबके अंदर बाहर एक है उसकी अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न घड़ा ये शरीर है ना घड़ा जैसे उसके अंदर जल जैसे है, जैसे जल में आकाश का प्रतिम्ब होता है सब के अंतकर्ण में चैतन्य का प्रतिम्ब होता है आप बिंब रूप अपना स्वरूप को नहीं समझ करके ये प्रतिबंब को मानता है हमें बच्चा से क्या कहता है घड़ा में दिखाते है आकाश है घड़ा के अंदर आकाशीय दिखाता है इसी प्रकार आप बिंब रूप अपने चैतन्य जो सबके अंदर बाहर है उस, वो अपना स्वरूप है उसको नहीं जान करके ये घड़ा में जो अंतकर्ण है उसमें प्रतिबिंब दिखता है उसको में मानकर बैठे चैतन्य में अंत में चैतन्य का प्रतिबीदा इसको में माना मेहमान से मेरे से बिना सब जबकि आपका ही प्रतिम्ब सब के अंदर है आपका प्रतिम्ब कहा है सब इसमें नहीं सबके अंत कर्ण में है बिंब रूप चैतन कितने है एक, एक है, है। वही अद्वितीय आत्मा है अपना स्वरूप है बाकी सब मिथ्या है ओ पूर्णम करजते पूर्णश पूर्णमातायूर्णिष्य